गीता तत्वचिंतन अवतार मीमांसा एक एक सौ ग्यारह श्री रामकृष्ण का अवतारत्व कहने का तात्पर्य यही है कि इन अवतारों को ऊपर कहे गए चार लक्षणों की कसौटी पर कसा जा सकता है सामान्य ज्ञान सिद्ध महात्माओं से ये सर्वथा भिन्न होते हैं और जीवन के प्रारंभ से ही उनकी दिव्यता प्रकट हो जाती है इतिहास की दृष्टि से जितने प्रामाणिक संदर्भ श्री रामकृष्ण के संबंध में प्राप्त है उतने और किसी अवतार के संबंध में नहीं उनको देखकर ऐसा लगता है कि अवतार कितना निरीह अथवा कितना शक्तिमान होता है कितना सरल तो साथ ही कितना बुद्धिमान होता है कितना कोमल फिर भी कितना कठोर होता है अवतार में एक अपूर्व खींचने की शक्ति होती है श्री राम श्री कृष्ण बुद्ध और चैतन्य की आकर्षणीय शक्ति की बात हम पढ़ते हैं उन सब में तो पद सत्ता धन बल पांडित्य आदि का ऐश्वर्य था पर श्री रामकृष्ण देव तो निरक्षर भट्ट के समान ही थे वे सब प्रकार के ऐश्वर्य से शून्य थे तथापि उनकी आकर्षणीय शक्ति विलक्षण थी उसका वर्णन करते हुए ब्राह्मण समाज के विख्यात नेता प्रताप चंद्र मजुमदार अपने परमहंस रामकृष्ण नामक प्रसिद्ध लेख में लिखते हैं वह अद्भुत व्यक्ति जब भी और जहाँ भी जाता है तो अपने चारों ओर एक दिव्य ज्योति बिखेरता जाता है मेरा मन अभी भी उस ज्योति में तैर रहा है जब भी मेरी उनसे भेंट होती है वे मेरे मन में एक ऐसा रहस्यपूर्ण और अवर्णनीय रस उड़ेल देते हैं जिससे मन अभी भी मोहित है मेरे और उनके बीच कोई समानता नहीं है कहा मैं सुसभ्य आत्मकेंद्रित अर्थ नास्तिक, यूरोपियन बना हुआ और तथा शिक्षित और कहां वे एक निर्धन ग्रामीण, और परिचयहीन हिंदू भक्त मैं जिसने डिजराइली और फासेट के भाषण चुने हैं स्टैनली और मैक्स मैक्समूलर को सुना है समस्त यूरोपीय विद्वानों और धर्म नेताओं की वक्तृताए सुनी है भला क्यों उनके उपदेश सुनने के लिए घंटों बैठा रहता हूं? मैं तो ईसा मसीह का अनन्य शिष्य और भक्त हूं, उदार ईसाई मिशनरियों और उपदेशकों का प्रशंसक और मित्र हूं, तथा युक्तिवादी ब्राह्मण समाज का निष्ठावान अनुगामी और सेवक हूं। भला मैं उनके वचनों को सुनकर मंत्र मुक्त क्यों हो जाता हूँ और केवल मैं ही अकेले नहीं बल्कि मेरे जैसे दर्जनों व्यक्ति उनके पास ऐसे ही हो जाते हैं एक सौ बारह अज शब्द की मीमांसा शासन करने वाला ईश्वर और शासित जीव तो विवेच छठे श्लोक में भगवान कृष्ण आत्म आत्मस्वरूप का प्रगटन करते हैं वे अज हैं वह ब्रह्म तो अपने स्वरूप से अजन्मा ही है जो सदैव विद्यमान है उसका जन्म कहाँ जन्म क्या और जो सर्वव्यापी हैं उसका विनाश क्या जन्म तो उसका होता है जो पहले नहीं था और अब होता है नास उसका होता है जो सीमित है अब जो अजन्मा और अव्यय आत्मा है वह सनातन और सर्वव्यापी तत्व ही हो सकता है यहाँ पर एक प्रश्न उठ सकता है कि दूसरे अध्याय में भगवान कृष्ण ने जीवात्मा को भी अज और अव्यय बतलाया है अजोनित्य, शाश्वतो यम पुराण है तब यदि वे भी अज और अव्यय हैं तो उनमें और जीवात्मा में क्या कोई अंतर नहीं है चरम ज्ञान की दृष्टि से तो नहीं है पर व्यवहार की दृष्टि से है ज्ञान की दृष्टि से जीवात्मा ब्रह्म स्वरूप ही है और कृष्ण भी अपने स्वरूप से ब्रह्म ही है पर व्यवहार की दृष्टि से अंतर यह है कि वे समस्त भूतों के ईश्वर हैं जीव तो कर्म व शरीर का ग्रहण और परित्याग करता है पर भगवान किसी कर्म के वश में नहीं बल्कि कर्म उनके वश में है इसी को ध्वनित करने के लिए भगवान कहते हैं भूता नाम ईश्वर ईश्वर जो ईशन करता है ईशन यानी शासन ईश्वर यानी ईश वर जो शासन करने में वर यानी श्रेष्ठ हैं भगवान श्री कृष्ण स्वरूप से अज है, अव्यय हैं प्राणियों के नियमन करता ईश्वर हैं फिर भी वे अपनी प्रकृति का आश्रय लेकर अपनी माया की सहायता से शरीरधारी बनते हैं